तैरना एक उपयोगी कला है तैरने से व्यायाम भी होता है और मनुरंजन भी विश्व भर में प्रति दिन लाखों लोग सागरों नदियों झीलों तालाबों और तरण तालों में तैराकी का आनंद लेते हैं जल में तैरने से शरीर में फुर्ती आती है और मन आनंदित होता है तैरने से शरीर की सभी मांसपेशियों का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है गर्मियों में तो ठंडे पानी में तैरने का मजा ही कुछ और है मनुष्य के मन में डरने की इच्छा शायद मछली को देखकर पैदा हुई होगी प्रायः सभी पशुओं एवं कुछ पक्षियों में डरने की योग्यता जन्मजात होती है उन्हें तैरना सीखना नहीं पड़ता मनुष्य को तैरना सीखना पड़ता है हां एक बार इस कला को सीख लेने पर वह इसे जीवन भर नहीं भूलता प्राचीन काल में तैरना जीवन की एक आवशक्ता थी लेकिन अब तैरा की एक कला बन गई है सभी देशों में मनुरंजन, व्यायाम और खेलों के क्षेत्र में तैराकी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्थ होने लगा है। तैराकी का एक अंतराष्ट्रिय संग भी है। इन ही संस्थाओं की देख रेख में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैराकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ओलंपिक खेलों में भी तैराकी का महत्वपूर्ण स्थान है तैराकी की आधुनिक प्रतियोगिताएं अक्सर पक्के तरन तालों स्विमिंग पूलों में आयोजित की जाती हैं ये प्रतियोगिताएं कई प्रकार की होती हैं इन प्रतियोगिताओं में प्रमुख हैं खुली तैराकी प्रीस्टाइल, छाती के बल तैरा की, ब्रेस्ट स्ट्रोक, चित तैरा की, बैक स्ट्रोक, और तितली की उडान की तरहा की तैरा की, बटरफ्लाई। ये प्रतियोगिताएं सौ मीटर, दो सौ मीटर और आठ सौ मीटर की दूरियों के लिए आयोचित की जाती हैं. इनके अतिरिक्त गोता खोरी, वाटर पोलो आधि की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिनमे, महिला, और पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं आइए अब हम तैरने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें पानी में तैरते समय हाथों के साथ-साथ पैरों से भी शरीर को आगे बढ़ाया जाता है जिससे शरीर आगे की ओर बढ़ता है तैरते समय हाथों और पैरों की गति में संतुलन बना रहना चाहिए इससे हम बिना थके अधिक दूर तक तैर सकते हैं। तैरा की मनोविनोत और व्यायाम का साधन तो है ही, यह अदभुत साहस का कार्य भी है। गोता खोरी की सहायता से पानी के नीचे खोज का कारे भी हो रहा है इसके लिए गोता खोरों को जल में डुबकी लगा कर बहुत नीचे जाना पड़ता है पुराने जमाने में फारस ईरान जापान और पॉलिनेशिया के गोताखोर कमर में पत्थर बांध-बांध कर सागर में उतारा करते थे और बड़ी फुर्ती से सागर तल से सीपियां शंख और मोती आदि बटोर-बटोर कर वापस ऊपर आ जाया करते थे अब एक्वा लंग नामक एक ऐसे उपकरण का आविष्कार भी हो गया है जिससे गोताखोर समुद्र के गहरे जल में भी सांस ले सकता है एक्वा लंग की सहायता से समुद्र तल से मूल्यवान वस्तुएं निकालने और समुद्री जीव जन्तुओं के अध्ययन का कार्य किया जा रहा है आज गहरी गोता खोरी से अतीत के रहस्यों को उदगाटित करने के प्रयास भी हो रहे हैं अधिक गेहराई में जाने के लिए आदमी को एक विशेश यान में बैठ कर जल में उतरना पड़ता है हाल ही में एक यूनानी जहास के अवशेश समुत्र के तल से प्राप्त हुए है जिन के माध्यम से हमें अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है संभव है कि मनुष्य शीक रही समुद्र के कुछ और रहस्यों का पता लगा ले आज कल तैराकी के क्षित्र में नए नए कीर्थिमान स्थापित हो रहे हैं साहसी तैराकों ने इंग्लिश चैनल और पाक जल डमरू मध्य को पार करने की चुनौती को भी स्वीकार किया है भारत के मिहिर सेन इंग्लिश चैनल की इंग्लैंड से फ्रांस तक की 29 किलोमीटर तथा भारत और श्री लंका के बीच 41 किलो मीटर की दूरी तैर कर पार कर चुके हैं। सुश्री आरती साहाने भी भारत और श्री लंका के बीच की दूरी तैर कर पार की है। आज तैराकी में कई नए खेलों का विकास हो रहा है जैसे वाटर स्कीइंग आदि इस प्रकार तैरने से जहां मनुरंजन होता है वहां शरीर भी स्वस्त रहता है इसी लिए हमें तैराकी को दैनिक जीवन का अंग बना लेना चाहिए तैराकी अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठ का आदर्श वाचन विशेष सहयोग डॉक्टर सुरेश पांडे परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता ध्वनिंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन